अध्या, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों हम अपना अपना जीवन जी रहे हैं हमने अपना अपना जीवन जिया जी है जितने भी वर्ष हमने अभी तक बिताए हैं जीवन की हमने एक यात्रा की है हमें अपनी अपनी यात्रा भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देती है इसको मत बढ़ो इसको बढ़ो हम अपनी भी जीवन को जीवन यात्रा को देखते हैं और दूसरों की जीवन यात्रा को भी देखते हैं दूसरों की जीवन यात्रा को देखते समय हम कुछ ऐसी दृष्टि रखते हैं ये एक पिता की जीवन यात्रा है ये माता की जीवन यात्रा है ये एक व्यवसायी की जीवन यात्रा है ये राजनेता का जीवन है ये किसी अध्यापक का जीवन है ये किसी प्रचारक का जीवन है हम लोगों के जीवन को इस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री का जीवन है ये एक चिकित्सक का जीवन है और कुछ इसी तरह हम अपने जीवन को भी देखते हैं किसी से पूछें कैसा चल रहा है जीवन बहुत से कहते हैं अच्छा चल रहा है और उसके बाद कुछ वाक्य भी बोलते हैं अपना मकान है नौकरी है व्यवसाय है बच्चे अच्छे पढ़ गए हैं सुशील हैं, बच्चों के विवाह हो गए हैं अथवा मेरी नौकरी लग गई है स्वास्थ्य ठीक है इत्यादि बात है अर्थात हम अपने जीवन को इन्हीं रूप में देखते हैं ये भी हमारा जीवन है यह हमारा व्यावहारिक जीवन है और हम अपने जीवन को यात्रा को चला रहे हैं लेकिन यह यात्रा किसकी है वास्तव में यदि हम अपने को एक पिता के रूप में देख रहे हैं तो हम अपने जीवन को वहीं तक देखेंगे और उससे संबंधित ही कार्य करेंगे हम अपने को परिवार का मुखिया के रूप में जान रहे हैं तो उससे संबंधित विचारों पे ही हम अधिक केंद्रित रहेंगे यदि हम किसी संस्था के संस्थापक प्रबंधक के रूप में अपने को देख रहे हैं अपने को पत्नी के रूप में देख रहे हैं अपने को मां के रूप में देख रहे हैं तो हमारा जीवन इन्हीं से परिपूर्ण रहेगा उसी के आसपास घूमता रहेगा लेकिन ये सब करते हुए भी वास्तव में ये यात्रा किसकी है क्या ये शरीर की यात्रा है अन्य जो स्थूल चीजों के आधार पे हम देखते हैं वहां शरीर पर केंद्रित होकर के देखते हैं यहां इस कक्षा के अंदर अंतर यात्रा पे केंद्रित हुआ जाएगा बाहर की यात्राएं हम बहुत करते हैं आप भी यात्रा करके आए हैं वो भी एक यात्रा है और जीवन भी एक यात्रा है और एक हमारी आंतरिक यात्रा है अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा करते हुए हमें यह देखना होता है मेरे अंदर क्या चल रहा है विभिन्न विषयों पर मेरा अंदर का विचार क्या बना हुआ है मैं अपने को किस रूप में देख रहा हूं किसको केंद्र मान करके मैं विभिन्न गतिविधियां कर रहा हूं यदि हम इस यात्रा को भिन्न केंद्र पर ले जाए तो यात्रा का स्वरूप भिन्न हो जाएगा शरीर पर केंद्रित रखेंगे तो यात्रा का स्वरूप भिन्न होगा समाज पर केंद्रित रखेंगे तो यात्रा का स्वरूप भिन्न होगा और आत्मा पर केंद्रित होंगे तो यात्रा का स्वरूप भिन्न होगा साधक को यह विचारना आवश्यक होता है कि मैं ये जीवन किसको केंद्रित बना करके चला रहा जो व्यक्ति शरीर को यात्रा मानते हैं वो यात्रा एक अंश में है किंतु उसको ही यात्रा मानते हैं तो केवल इस जीवन के बारे में सोचेंगे इस जीवन के इस जन्म के इस शरीर को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं बनाएंगे और कर्म करेंगे वैसे तो एक दृष्टि से कहा जाता है हर दिन एक नया जीवन है पिछला छोड़ो नए दिन को नए जीवन की तरह लो ठीक है वो उस अभिप्राय में आज का दिन एक नया जीवन है किंतु यह पिछले दिन से जुड़ा हुआ भी है और यह अगले दिन से भी जुड़ा हुआ रहेगा आज का दिन एक नया जीवन है किंतु आज का दिन ही हमारी पूरी यात्रा नहीं है हर दिन नया जीवन होते हुए भी यात्रा तो एक ही चल रही है इस शरीर में जब हम आए ये एक नया जीवन हमें प्रतीत होता है नया जीवन है इससे पहले का जो शरीर था वहां भी एक जीवन हमने जिया जन्म से मृत्यु पर्यंत, और अगला भी हम जीवन जिएंगे। ये जीवन जीते हुए भी यात्रा लेकिन एक ही चल रही है जीवन बदल रहे हैं लेकिन यात्रा एक ही चल रही है किसी एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए ये जन्म होते जा रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक साधक को अपनी ये यात्रा एक जीवन तक सीमित ना समझते हुए एक लंबी यात्रा समझनी होती है जब से मुक्ति से लौटे हैं तब से लेकर के और अगली मुक्ति की प्राप्ति तक यह एक हमारी पूरी यात्रा है और यह यात्रा किस पर आधारित है यदि शरीर पर आधारित हो तो शरीर तो हर जीवन में बदलते रहे इस जीवन में इस शरीर को लेके जीवन यात्रा कही जा सकती है एक यात्रा कही जा सकती है लेकिन इस शरीर पर केंद्रित होके पिछली और अगली यात्रा को नहीं कहा जा सकता यात्रा तो लंबी चल रही है वो कौन सा तत्व है जो पूरी यात्रा में हमारे साथ है और जिसको आधार बना के ये यात्रा चल रही है फिर मुक्ति में जाएंगे वहां भी जो रहेगा फिर बंधन में आएंगे वहां भी जो रहेगा वो यात्रा हमारी अपनी पूरी यात्रा है चूंकि यात्रा करने वाला वही है यात्रा उसी की चल रही है बाकी तो साधन है आज की अंतर यात्रा में अभी पंद्रह मिनट ध्यान की स्थिति में बैठ करके हमें अपना अपना अवलोकन करना है मेरा जो जीवन चल रहा है वो क्या मान करके चल रहा है मैं अपने को क्या मान करके जीवन चला रहा हूं चलते फिरते उठते बैठते मैं अपने को क्या मान करके चल रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक अध्यापक एक व्यापारी आ रहा है जा रहा है दूसरे से बात कर रहा है खाना खा रहा है यज्ञ कर रहा है ध्यान कर रहा है आप इस भाव को पकड़ेंगे एकाग्रह होकर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मैं क्या मान करके बात कर रहा हूं कि मैं कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति ऐसा आचार्य उपदेश दे रहा है अपनी जगह बात ठीक है लेकिन मैं अंदर क्या भावना रख रहा हूं आप शिविर में भाग ले रहे हैं आप क्या भावना लेकर के चल रहे हैं कि मैं एक पिता मैं एक व्यापारी मैं एक मां मैं एक अध्यापिका मैं एक गृहिणी शिविर में भाग ले रही हूं या ले रहा हूं दूसरे से जब हम कभी बात करते हैं एक भाव हमारे मन में रहता है कि मैं कौन बात कर रहा हूं दूसरे से मैं एक वृद्ध व्यक्ति एक गृहस्थी मैं एक सन्यासी, मैं एक पुरुष मैं एक स्त्री सामने वाले से बात कर रहा हूं या कर रही हूं एक भाव बना रहता है ये घर किसका है लोग किस रूप में पहचानते हैं ये घर किसका है वो कहेंगे डॉक्टर साहब का घर है राजनेता का घर है व्यापारी का घर है और उसी रूप में हम भी ये भाव रखते रहे कि ये घर किसका है ये गाड़ी किसकी है ये बच्चे किसके हैं हमने अपना अपना कुछ ना कुछ भाव बना करके रखा होता है ये आज की अंतर यात्रा में आपको देखना है अपना अपने को आप मानसिक रूप से व्यवहार करते हुए देखिए जैसे आप करते हैं शिविर को ही ले लीजिए लोग आपको किस रूप में जाने कि मैं कोई अधिकारी था मैं कोई व्यापारी हूं मैं कोई पढ़ा लिखा हूं उस रूप में लोग मेरे को जाने कि ऐसा व्यक्ति यहां साधना में आया हुआ है कोई युवक समझे कि लोग मेरे को देखे देखो युवक भी साधना के लिए आए हुए हैं कोई शरीर से बहुत स्वस्थ सुंदर व्यक्ति है सोचे कि लोग मेरे को ऐसा देखें देखो इतना सुंदर और स्वस्थ व्यक्ति भी साधना के लिए आया हुआ है एक छवि हमारे मन में बनी रहती है वो अपनी अपनी देखनी है कि मैं अपने को क्या मान रहा हूं और जो हम मान रहे होते हैं वही यात्रा हम चला रहे होते हैं एक किसान की यात्रा चला रहे हैं एक अध्यापक की यात्रा चला रहे हैं आदि पंद्रह मिनट के काल में प्रारंभ के सात आठ मिनट इस पर केंद्रित हो और बाद के सात आठ मिनट हमें साधक की तरह से अपने को देखना है ये किसकी जीवन यात्रा चल रही है हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं एक आत्मा इस यात्रा को कर रहा हूं मैं एक आत्मा सामने वाले से व्यवहार कर रहा हूं बात कर रहा हूं मैं एक आत्मा अब ध्यान के लिए बैठा हूं शरीर आदि सब साथ में रहेंगे उनके अनुरूप व्यवहार भी चलेगा आवश्यक है किंतु साधक के मन में क्या रहना चाहिए यह यात्रा किसकी चल रही है ये मुझ आत्मा की यात्रा चल रही है पिछले जन्म में भी मैं था इस शरीर में भी मैं ही वो आत्मा हूं और ये यात्रा मैं अपनी ही चला रहा हूं ये विचार के गंभीरता से लेके और अब अपने जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं जो व्यवहार होते हैं उसमें चलिए है, मानसिक रूप से प्रातःकाल उठा अपनी दिनचर्या घर की भी ले सकते हैं यहां की भी ले सकते हैं उठा तो कौन उठा अब ये कौन मुक्त प्रक्षालन के लिए जा रहा है कौन स्नान के लिए जा रहा है कौन ध्यान के लिए बैठ रहा है कौन प्रातराश कर रहा है अपने को आत्मा को ध्यान में रखते हुए अपनी कुछ देर के लिए सात आठ मिनट के लिए जीवन की घटनाओं में अपने को देखते जाइए और इसका एक अभी थोट छोटा सा परीक्षण आप करेंगे अपना अपना अनुभव लीजिए और अपने दोनों जीवनों को देखिए कि जब मैं अपने को एक गृहिणी मान करके व्यवहार करती हूं तो कैसे करती हूं जब मैं पिता मान के व्यवहार करता हूं तो कैसे करता हूं और अपने को आत्मा मान करके व्यवहार करता हूं तो कैसे करता हूं आज की अंतरयात्रा का यह विषय रहेगा आसन लगा लीजिए व्यवस्थित हो लीजिए, नेत्रों को बंद कर लें बड़ी सरलता से सहजता से बिना तनाव के इस अंतरयात्रा को करना है परमात्मा के स्मरण पूर्व तीन बार ओम का उच्चारण अपने जीवन व्यवहारों को स्मरण करते हुए निरीक्षण करते चले मैं उन व्यवहारों में अपने को क्या मानकर व्यवहार करता रहता हूं अपनी दिनचर्या अथवा मुख्य मुख्य व्यवहारों पर केंद्रित होते हुए निरीक्षण करें विभिन्न घटनाओं में अपने को व्यवहार करता हुआ देखें तटस्थ भाव से अपने को देखें विभिन्न व्यक्तियों से व्यवहार करते हुए अपने को देखें पुत्र से व्यवहार करते हुए पुत्री से व्यवहार करते हुए पत्नी से व्यवहार करते हुए पति से व्यवहार करते हुए ग्राहक से व्यवहार करते हुए गुरुजनों से व्यवहार करते हुए मैं अपने को किस रूप में देखता हूं विभिन्न व्यवहारों को करते हुए अपना एक स्वरूप पृष्ठभूमि में बना रहता है सड़क पर चलते हुए एक अपना स्वरूप पृष्ठभूमि में रहता है मैं अपने किस स्वरूप को पृष्ठभूमि में रखते हुए उठना बैठना करता रहता हूँ आप रुकेंगे अंतरयात्रा का दूसरा चरण जिन विभिन्न व्यवहारों में व्यक्तियों से व्यवहार में हमने अपने को अभी देखा उन्हीं घटनाओं में व्यवहारों में व्यक्तियों के सामने अब एक साधक के रूप में अपने को स्वीकार करते हुए और शुद्ध आत्मा के रूप में व्यवहार करने वाले को देखते हुए मानसिक रूप से यात्रा करें व्यवहार करें सामने मेरा पुत्र है अथवा मेरे पिता हैं। अब मैं उनसे कुछ व्यवहार कर रहा हूं उनसे कुछ सुन रहा हूं या उनको बता रहा हूं मैं एक आत्मा जो एक लंबी यात्रा पे निकला है वह व्यवहार कर रहा है पति से पत्नी से किन्हीं एक या दो व्यक्तियों को चुन लें और उनके साथ विभिन्न घटनाओं व्यवहारों को करते चले जाएं, मानसिक रूप से जैसा आप वास्तव में करते हैं उन व्यवहारों को करते हुए अंदर ये भाव रखें मैं एक निराकार चेतन आत्मा इस शरीर के माध्यम से इस बुद्धि का उपयोग करते हुए कुछ व्यवहार कर रहा हूं और ये व्यवहार मैं आत्मा को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा के हित अहित को ध्यान में रखते हुए करूंगा इस शैली में व्यवहार कीजिए आत्मा के भाव को उभारी स्थूल शरीर से पृथक में आत्मा इनसे व्यवहार कर रहा हूं अथवा अन्य गतिविधियां उठना बैठना कर रहा हूँ स्वयं को निराकार चेतन स्वीकारते हुए व्यवहार करता हुआ देखें को भी एक आत्मा के रूप में देखते हुए उनसे व्यवहार करें बच्चों से या माता पिता से मित्रों से पति पत्नी से व्यवहार करते हुए ये भाव रहे कि एक यात्रा कर रही हुई आत्मा सामने विद्यमान है मैं आत्मा भी एक यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में मैं अपने ही समान दूसरी आत्मा से व्यवहार कर रहा हूँ आप तीन बार ओम का उच्चारण के लिए यह एक करने योग्य अत्यावश्यक कार्य है अभी तो आपने थोड़ी देर बैठ करके अपना अपना निरीक्षण किया अपनी अंतर यात्रा की ऐसा अनेक बार करते रहना होगा और ऐसा करते हुए जब हम उसके कुछ अभ्यस्त अंदर हो जाएंगे इस शांत स्थिति में हम अपने को आत्मा स्वीकार करते हुए व्यवहार कर पाएंगे तो बाकी के दिन भर के व्यवहार में वास्तविक व्यवहार में वहां भी अपने को आत्मा के रूप में रखते हुए चल पाएंगे स्थूल व्यवहार हमारे वही होंगे खाना पीना बातचीत करना हम अपने को एक शरीर के रूप में अवस्था वाला भी मानेंगे सामने वाले को भी उसकी योग्यता शारीरिक स्थिति के अनुसार मान सम्मान देंगे यथायोग्य व्यवहार करेंगे किंतु अंदर एक भाव बना रहेगा मैं किसी आत्मा से व्यवहार कर रहा हूं और मैं एक आत्मा व्यवहार कर रहा हूं धीरे धीरे यह विकसित होगा सदा यह याद नहीं रहेगा प्रारंभ में लेकिन यदि हम थोड़ा समय इसके लिए निकालते रहे और कुछ इस विषय में संस्कार गहरे डाल लिए तो लौकिक व्यवहार में ये बात सहजता से हमारे जुड़ जाए और इसका प्रतिफल काफी अंतर आएगा अब हम व्यवहार करते हुए आत्मा की हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे सामने वाले का यानी आत्मा का हित अहित किसमें है इसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे यदि शरीर को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे शरीर के सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे तो वहां अधर्म करते हुए भी दूसरे के साथ अन्याय करते हुए भी शरीर के सुख सुविधा के लिए कुछ कर लेंगे सामने वाले को शरीर मानते हुए व्यवहार करेंगे तो उसके शारीरिक सुख सुविधा के लिए वहीं तक केंद्रित रहते हुए हम कुछ व्यवहार कर लेंगे जो कि अनेक बार अधर्म भी हो सकते हैं लेकिन इस शरीर में विद्यमान एक आत्मा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे तो हम उसकी आत्मा के लिए जो हितकर है उसी का व्यवहार करेंगे इस अंतरयात्रा से एक विचार विकसित करके संस्कार विकसित करके जब हम जीवन जियेंगे जब हम जीवन जीते हैं तो ये एक बिल्कुल अलग जीवन होता है तब हम वास्तव में इसी जन्म को जीवन न मानते हुए एक लंबी यात्रा को जीवन मान के चल रहे होंगे हमारी सारी योजनाएं उसी के अनुरूप चलेंगे हमारे सारे निर्णय उसी के अनुरूप होने लगेंगे और ये एक साधक का जीवन प्रारंभ हो जाएगा एक गंभीर साधक का जीवन प्रारंभ हो जाएगा और ये एक नया जीवन होगा एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा सभी के लिए अलग अलग स्तर पे ये बात लगती रहेगी सभी अलग अलग स्तर पे इस भाव को बनाते रहेंगे करते रहेंगे और उसकी ऊंचाइयों को पाते रहेंगे अपनी आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए इस बिंदु को विचार में रखते हुए यहाँ से उठते हुए भोजनालय में जाते हुए अन्य पुनः कक्षाओं में आते हुए विश्राम करते हुए एक अंदर भाव बनाने का प्रयास करें जितना बना सकते हैं छूटता है तो फिर बनाने का प्रयास करते रहें ये एक साधना है इस शिविर में आप उसको करेंगे तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे कि मैं आत्मबोध रखते हुए अपने व्यवहारों को अच्छी तरह कर पाऊं की स्थिति बनाए रखते हुए अभी थोड़ी देर यहीं बैठेंगे कुछ सूचनाएं हैं